तो वाह कहा गया है जो तो वैज्ञानिक है और ये तो माया जाल है ये इंद्रजाल जैसा वर्षवाद जुड़ने वाला ये इसकी कोई नहीं है आगे देखेंगे अपना पाठ यहां से चलना है लक्षण परिणामों इसको दोबारा देखेंगे लक्षण परिणामों का लक्षण परिणामों का अर्थ है की लक्षण के द्वारा परिणाम होता है जिसका किसका धर्म का तो लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला कौन धर्म तथा कि धर्मो तीनो, स्थितियों में वर्तमान रहने वाला कौन धर्म तीनों काल की या तीनों कालों में विद्यमान रहने वाला कौन धर्म तीनों कालो में विद्यमान रहेगा कभी अभिव्यक्त रूप से कभी अनिव्यक्त रूप से जैसे की अब ध्यान देना यहाँ जो जो प्रसंग चला है ना अपना धर्म का तो संस्कारों को लेकर बदले कहा था ना कि धर्म क्या है संस्कार है संस्कार और निरोध संस्कार तो तीनों का कालो में विद्यमान रहते हैं जब व्युत्थान संस्कार प्रबल होगा उस समय निरोध संस्कार कैसा हो गया अभिव्यक्त हो गया और जब विरोध संस्कार प्रबल हो गया सामाजिक व्यवस्था में तो वो कैसा हो गया ठीक है नहीं है ये नहीं कह सकते वो भी है ऐसा ही कहना तो है लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों, तीनों कालों में रहने वाला कौन धर्म अतीत या यदा का अध्ययन कर लेना जब अतीत हो जाता है घट जब अतीत हो जाता है ना जैसे जो वस्तु है वो वर्तमान है वो नष्ट हो जाए तो अतीत होगी नष्ट हो, हो जाए मतलब अवस्थांतर को प्राप्त हो जाए तो अतीत होगी तो लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालों में विद्यमान धर्म विद्यमान कौन धर्म जब अतीत हो जाता है यदा अतीत यदा कर अध्याय करेंगे सदा कर रहे तब तो सदा का कर लेना की तब अतीत लक्षण से युक्त होता है जब वर्तमान होता है तब कैसा होता है जब अतीत हो जाता है तब अतीत लगे क्यों चाहिए ये लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालों में वर्तमान घट या तीनों कालों में विद्यमान को धर्म धर्म कहना चाहेंगे जब अतीत हो जाता है तब अतीत लक्षण होता है और उस समय भी ये जोड़ लेना उस समय भी वो अनागत तथा वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं होता है वियुक्ता का सोचा रही यहाँ पर अवियुक्ता है इनसे रहित नहीं होता है किन लक्षणों नहीं होता है अनागत और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं।, नहीं होता है अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण अनागत का अर्थ क्या है भविष्य भविष्य भविष्य और Amen. वर्तमान लक्षण से रहित नहीं होता है अनागत लक्षण करते अर्थ भविष्यकालीन स्थिति और वर्तमान लक्षण करते वर्तमान काल की स्थिति इनसे रहित नहीं होता है चले आदेश समझ जाओगे ना हाँ अब ध्यान देना तथा अना तथा अनागत अनागत लक्षण युक्त तथा अनागत यहां पर ऐसे समझेंगे जो तो लक्षण परिणाम धर्म ये तो लेना है आपको क्या लक्षण परिमाणों धर्मो अ दसु वर्तमान लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालों में विद्यमान धर्म यदा ये कथा से बोल लिया था ना जो बता दिया ना मैंने यदा का अध्यात कर लेना कि जब अनागत होता है अनागत कौन होता है धर्म जब अनागत होता है अनागत का मतलब भविष्यत काल है। तो उत्पत्ति के पहले घट अध अनागत होगा अनागत ठीक है जब अनागत होता है कला अनागत लक्षण युक्त था तब अनागत लक्षण से युक्त होता है अनागत लक्षण से युक्त होता है या भविष्य काल की स्थिति से युक्त होता है लगभग तब अनागत लक्षण से युक्त होता है और उस समय भी है ना कि जब अनागत होता है तब अनागत लक्षण से युक्त होता है उस समय भी वह वर्तमान और अतीत लक्षण से रहित नहीं होता है वर्तमान लक्षण से नहीं होता रहित नहीं होता है और अतीत लक्षण से रहित नहीं होता है नहीं। अच्छा जी तथा वर्तमान यहाँ भी आप वही लक्षण परिणामो धर्मो दुशु ये ले लेंगे कथा ऐसी लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालों में विद्यमान धर्म वर्तमान है जब वर्तमान होता है तथा वर्तमान लक्षण युक्त वर्तमान तो लक्षण से युक्त होता है वर्तमान होने पर किस लक्षण से युक्त होगा वर्तमान लक्षण से युक्त मतलब वर्तमान काल की स्थिति से युक्त अच्छा उस समय भी वह अनागत और अनागत लक्षणों से रहित नहीं होता है हाँ क्या हुआ अतीत और अनाजत लक्षणों से रहित उसमें भी वो अतीत और अनाजत लक्षणों से रहित नहीं होता है ये दृष्टांत बताते हैं जैसे कि कोई पुरुष एक स्त्री में आसक्त है इसका मतलब अन्य के प्रति उसके है क्या अन्य के प्रति राग का अभाव है क्या नहीं कह सकते क्योंकि एक के प्रति जब वो आसक्त है तो इसका मतलब है की एक के प्रति आसक्ति प्रबल है और दूसरे के प्रति आसक्ति उस प्रबल नहीं है यही आसक्ति नहीं है कह सकते क्या चित्त चित्त चित्त में में में सब में सब बना हुआ, हुआ है।, है, तो देखा जाता रात के बाद में क्या है है, है, कि बेस हो हो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता, लोभ तो इसका मतलब क्या है कि जब राग के काल में वो भी विद्यमान है पर किस रूप से सुख रूप से अनव्ययत रूप से संस्कार रूप से किसी किसी रूप से है कभी तो आदमी यही बताते हैं यथा यथा रक्ता जैसे एक स्त्री में आसक्त पुरुष जैसे एक स्त्री में आसक्त हुआ स्त्रियों में राज उनकी जैसे एक स्त्री में यथा एक स्त्रियाम रक्ता पुरुषा जैसे एक स्त्री में आसक्त पुरुष अन्य स्त्रियों में नहीं होता है या अन्य स्त्रियों में राग के अभाव वाला नहीं होता है अन्य अन्य स्त्रियों में राग के अभाव वाला हमने तो तीन ही राग है लेकिन ना तो उसी प्रकार से वो काल को बताया अच्छा आप शंका इस तरह की आ रही है ध्यान देंगे कि इस तरह की शंका कि एक ही धर्म जो है ना वो क्या है कि तीनों की तीनों काल की स्थितियों से युक्त बोल लिया है वर्तमान काल की स्थिति से युक्त है वही अतीस काल की स्थिति से जो वर्तमान काल की स्थिति से युक्त है वही अचीत काल की स्थिति से है वही भविष्य नहीं हुआ है, तो उसकी है। तो ए, अनागत, का, अनागत कालिक स्थिति है भविष्यकालिक स्थिति या कहीं अनागत लक्षण है वो उत्पन्न होने के पहले घट ऐसा है अनागत लक्षण है अर्थात अनागत की स्थिति वाला है तो उस समय भी उसकी वर्तमान कालिक स्थिति और भूतकालीन की स्थिति भी सूखम है तभी तो वो स्थितियाँ आती है आती है ना तो अब मान लीजिए जब घटना हो गया वर्तमान हो गया तो वर्तमान काली की स्थिति हो गई उस समय भी अतीत काली की स्थिति और अनागत काली की स्थिति भी सूखम है बताई हो तो अनागत काली की स्थिति किसकी तो वर्तमान काली की स्थिति और अतीतकाली की स्थिति तो अतीतकालीन की स्थिति को ही अतीत लक्षण कहते हैं और वर्तमान काली की स्थिति को ही वर्तमान लक्षण कहते हैं अब ध्यान देंगे तो एक में सब कुछ आ गया ना सब तो कैसे हैं यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होता है क्या होता है सभी स्थितियों का मिश्रण प्राप्त होता है या सभी स्थितियों का संकर प्राप्त होता है जैसे यहाँ पर धर्म में क्या थे चित्त के व्युत्थान संस्कार हो निरोध संस्कार तो व्युत्थान संस्कार भी अतीत लक्षण अनागत लक्षण हो क्या कहें वर्तमान लक्षण हो गया निरोध संस्कार भी अतीत लक्षण अनागत लक्षण वर्तमान लक्षण तीनों प्रकार जो हो गए ना तो क्या है कि इसमें मिश्रण प्राप्त हो गया तो शंका कोई करेगा एक वस्तु में तीनों कैसे रह सकते हैं स्वीकार करने पर लक्षण परिणाम स्वीकार करने पर सर्वत्र का अर्थ है सभी धर्मों में सभी धर्मो में सभी लक्षणों का योग होने के कारण सभी धर्मों में सभी लक्षणों का योग होने के कारण मतलब सभी धर्मो में सभी काल की स्थितियों मतलब का योग का होने के कारण सभी धर्मों में सभी काल की स्थितियों का योग होने का मतलब अतीत काल काल की स्थिति वर्तमान काल की स्थिति और भविष्य काल की स्थिति लगेगा लक्षण परिणाम स्वीकार करने पर सभी धर्मों में सभी लक्षणों का योग होने के कारण मतलब सर्वकालिक स्थिति का संबंध होने के कारण लगेगा योग का संबंध सभी लक्षणों का योग होने के कारण अब जो प्राप्त होती स्थितियों का निश्चरण प्राप्त होता है स्थितियों का मिश्रण प्राप्त होता है पंक्ति लगी। आ, इस प्रसंग में लक्षण परिणाम स्वीकार करने पर सभी में सभी धर्मों में सभी लक्षणों का, लग्षन, लग्षन, का योग होने के मतलब अतीत लक्षण वर्तमान लक्षण हो लक्षण सभी लक्षणों का योग होने के कारण अब प्राप्त होती है स्थितियों का ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है मिश्रण कैसे शंकर शंकर कैसे मिश्रण इसी पर ही दोषोते पर ही कर पक्षी के द्वारा ऐसा अन्य पक्षी के द्वारा दोष कहा जाता है दोषा चो मतलब दोष कहा जाता है तो सिद्धांति को दोष का परिहार बताना पड़ेगा सिद्धांति कहता तस्त परिहारा तस्त करिहारा उन दोष का परिहार बताते हैं देखो ध्यान देना ये क्या कहते हैं धर्मान धर्मत्व अप्रसाध्यम धर्म का अप्रसाध्य है जिसको सिद्ध करना है उसे क्या कहते हैं साध्य और प्रकृष्ट रूप ऐसी सिद्ध करना है तो प्रसाद और यहाँ पर क्या शब्द है अप्रसाद के धर्म में का धर्मत्व अप्रसाद मतलब धर्म के धर्मत्व को सिद्ध नहीं करना है धर्म के धर्मत्व को सिद्ध और धर्म तो का धर्मत्व स्वयं सिद्ध है धर्म का धर्मत्व स्वयं सिद्ध है अच्छा अब जब धर्मत्व सिद्ध है तो फिर धर्म ही सिद्ध हो गया धर्मत्व के कारण ही तो धर्म कहा है धर्मत्व के कारण ही किसी वस्तु को धर्म कहा जाता है जब धर्मत्व सिद्ध है धर्म सिद्ध है सती क्या धर्मत्वे अब ध्यान देना क्या धर्मत्व सती और धर्मत्व के होने पर और धर्मत्व के होने धर्मत्व के होने पर क्या होगा धर्म भी सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा लगाना कि धर्मत्व के होने पर लक्षण वेदों की वाच्य मतलब धर्मत्व के होने पर भिन्न भिन्न लक्षण भी कहने चाहिए किसके धर्म के ऐसा लगाना धर्मत्व के होने पर धर्म का लक्षण भेद भी कहना चाहिए या धर्मत्व के धर्मत्व के होने पर धर्म में के भिन्न भिन्न लक्षण कहना चाहिए धर्म के मतलब एक ही लक्षण नहीं बल्कि भिन्न भिन्न भिन लक्षण लक्षण का भेद मतलब अनेक लक्षण कहने चाहिए और और धर्मत्व के ऐसे होने पर धर्म के धर्म के लक्षण भेद कहने चाहिए या धर्म के लक्षणों का भेद कहना चाहिए मतलब भिन भिन धर्म के भिन्न भिन्न लक्षण कहने चाहिए किसके भिन्न भिन्न लक्षण धर्म के भिन्न भिन्न लक्षण कहना चाहिए अच्छा अब ध्यान देना कि वर्तमान समय में ही धर्म द्रम का धर्मत्व तो है क्या हर समय धर्मत्व है हाँ तो वही है वर्तमान समय एवं अस्थ धर्मत्व ना वर्तमान काल, का काल में ही अस्थ कार्य है धर्मत्व वर्तमान काल में ही धर्म का धर्मत्व नहीं है धर्म द्रम का धर्मत्व कब है हमेशा हाँ ध्यान देना यदि धर्म का धर्मत्व तो वर्तमान काल में ही होता यदि धर्म का धर्मत्व तो वर्तमान काल में ही होता तो धर्मत्व तो जिस काल में है उसी काल में तो धर्म कह पाएंगे धर्मत्व के बिना धर्म कह सकते हैं तो जिस काल में धर्मत्व तो रहेगा उस, उस काल में उससे क्या कहेंगे धर्म बातें मतलब सुनने धर्मत्व के बिना धर्म नहीं होता है तो जिस काल में धर्मत्व रहता है उस काल में क्या रहता है क्या कहेंगे धर्म कहेंगे धर्मत्व के रहने भी धर्म कहेंगे आगे ध्यान देंगे तो यदि धर्मत्व तो केवल वर्तमान काल में होता मतलब यदि धर्म केवल यदि धर्मत्व केवल वर्तमान काल में होता तब तो क्या होता कि उसमें क्या है यदि धर्मत्व तो केवल वर्तमान काल में रहता तब धर्म कैसा होता केवल वर्तमान लक्षण वर्तमान लक्षण मतलब वर्तमान काली की स्थिति वाला यदि धर्मत्व केवल वर्तमान यदि धर्मत्व केवल किस रहता वर्तमान काल में रहता यही धर्म तो केवल वर्तमान काल में रहता तो वर्तमान काल में तो तो क्या रहता उसमें वर्तमान, वर्तमान काली की स्थिति वाला होता ठीक यदि धर्म तो केवल वर्तमान काल में होता तो धर्म वर्तमान काल की स्थिति वाला होता अथवा धर्म केवल वर्तमान लक्षण वाला होता लेकिन ऐसा है क्या धर्म तो केवल वर्तमान काल में रहता है तो जब केवल तो केवल वर्तमान काल में नहीं रहता है इसका मतलब धर्म तीनों काल की स्थिति वाला है या धर्म तीनों लक्षणों वाला है बताइए उनकी लगाइए की ये है कि वर्तमान समय एवं अस्त धर्मत्व से अस लेना है धर्म से वर्तमान काल में ही धर्म का धर्मत्व तो हर काल में धर्म का धर्मत्व है तो क्या है की हर लक्षण उसमें रहेगा अतीत लक्षण अनागत लक्षण और भविष्य क्या है की वर्तमान लक्षण तीनों रहेगा अच्छा एवं ही न चित्तम राग धर्मकम यहाँ पर एवं कर्फ है धर्मी का अनागतकालीन और अतीत अतीतकालीन स्थिति स्वीकार न करने पर धर्मी की धर्मी का अनागतकालीन और वर्तमान का धर्मी की अनागतकालिक तथा अतीत अतीतकालिक स्थिति स्वीकार न करने का क्या मतलब हुआ धर्मी का और अतीत की स्थिति स्वीकार न करने पर या धर्म की ले लेना तो ज्यादा अच्छा है रहेगा धर्म की अनागतकालिक तथा तो अतीत की स्थिति स्वीकार न करने पर तो कौन सी स्थिति स्वीकार कर रहे हैं केवल वर्तमान काले तो धर्म की अतीत अतीतकालिक तथा की स्थिति स्वीकार न करने पर एवं कट हुआ चित्त तो ऐसा लगाना चित्त क्रोध काल में रात धर्म वाला नहीं होगा चित्तम आप क्रोध जोड़ लेंगे चित्त क्रोध काल में चित्त क्रोध में रूप वाला नहीं होगा ध्यान देंगे पर है कि अच्छा तो वर्तमान समय में ही धर्म का धर्मत्व नहीं है हर समय धर्म का धर्मत्व है तो अब ध्यान देंगे कि यदि वर्तमान समय में ही धर्म रहता यदि वर्तमान समय में ही धर्मत्व तो रहता तो धर्म कब कहा जाता हो धर्मत्व के कारण ही किसी को धर्म कहा जाता है धर्मत्व के कारण ही किसी को धर्म कहा जाता है यदि केवल वर्तमान काल में ही रहता कौन धर्मत्व तो धर्म कब होता वर्तमान काल में ही धर्म होता किंतु ऐसा है क्या नहीं है so तो बताते हैं कि चित्त एवं एवं क्या बताया मैंने की धर्म की अनागतकालिक तथा अतीतकालिक स्थिति धर्मी का नहीं बल्कि धर्म का करना ज्यादा अच्छा है धर्म का अनागतकालिक तथा अतीतकालिक स्थिति स्वीकार न करने पर क्रोध काल में चित्त राग धर्म वाला नहीं होगा क्रोध काल में चित्त राग धरो वाला कब क्रोध काल में चित्त राग धर्म वाला नहीं होगा और कब बताया इसके पहले क्या बताया था यदि केवल वर्तमान, केवल वर्तमान तो तो काल... काल में यदि केवल वर्तमान काल में धर्म को स्वीकार करे किस काल में यदि केवल वर्तमान काल में धर्म को स्वीकार करे तो क्या दोष होगा काल क्रोध काल में चित्र राग रूप धर्म वाला नहीं होगा और राग रूप धर्म वाला नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है की जब उसमें वो राग है ही नहीं राग असत है तो बाद में आना नहीं चाहिए तो बाद में राग आता इसका मतलब क्या है क्रोध काल में विराग है विद्यमान है भले ही वो चित्र राग रूप धर्म वाला नहीं होना चाहिए, चित्र को राग रूप धरो वाला नहीं होना चाहिए क्यों इसमें हेतु देते हैं क्योंकि क्रोध काले से आ क्योंकि क्रोध काल में राग की वर्तमान काली की स्थिति का अभाव है वर्तमान काली की स्थिति अभावत ये इसका अर्थ है किसका आ समुद्र चारा क्योंकि क्रोध काल में राग की वर्तमान काल की स्थिति नहीं तो फिर क्रोध काल में राग को मान सकते हैं हाँ ये कब आया है यदि वर्तमान काल में यदि क्या था धर्म को वर्तमान काल में स्वीकार करने का तभी दो था है ना हाँ लेकिन ध्यान देना कि क्रोध क्रोध काल में भी राग रहता है कैसे मालूम है कि क्रोध के बाद फिर तो ये कब संभव है जब उसकी केवल वर्तमान काल में स्थिति न माननी चाहिए तो जिसमें क्रोध की वर्तमान काली की स्थिति नहीं है क्रोध वर्तमान है उस समय क्रोध की कैसी स्थिति है अनागत है तो अनागत विद्यमान है, है।, है क्रोध विद्यमान है? है आगे देखेंगे चिंसा प्रया नाम लक्षणा नाम युगप एक अस्या व्यक्त ना से संभव चिंता और, और क्या बताते हैं तीनों लक्षणों की तीनों लक्षणों की युगपद एक व्यक्ति में प्राप्ति संभव नहीं है संभव सम्भवागत प्राप्ति तीनों लक्षणों की युगपद मतलब एक साथ एक व्यक्ति में प्राप्ति संभव नहीं है देखो तीनों लक्षण एक वस्तु में हैं घट में भी तीन लक्षण मतलब अतीत लक्षण अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण तीनों हैं लेकिन तीनों क्या है एक समय में एक समय में नहीं है इसका मतलब तीनों अभिव्यक्त होकर एक समय में नहीं है बात ही तीनों अभिव्यक्त होकर एक में नहीं है अथवा तीनों अन्यक्त होकर एक में नहीं है मतलब एक अभिव्यक्त हो दो गौण, गौण अन्यक्त सकते हैं यही मतलब है यहाँ पर ध्यान देंगे किम क्या और तीनों लक्षणों की मतलब वर्तमान काली की स्थिति अधिक काल की स्थिति और भविष्यकालिक स्थिति तीनों तीनों लक्षणों का तीनों लक्षणों की युगपद एक व्यक्ति में प्राप्ति संभव नहीं है लग गया और कैसे अभिव्यक्त तीनों लक्षणों की अच्छा तू क्रमेण क्रम से सब हो जाएगा ना हो जाएगा ना अच्छा अब ध्यान देंगे कि जैसे हाँ। किंतु क्रम से स्वांजिकाजन से भावो भवेगी किंतु क्रम से स्वा व्यंजिका स्वांजिका अंजन है ना तो स्वाव्यंजिका अंजन का अर्थ हुआ की अपनी अभिव्यक्ति के कारण व्यंजक कर्थ क्या होता है पहले है सर व्यंजक फिर क्या है अच्छा इसका जाएगा अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होने वाला पदार्थ व्यंजक कर्थ अभिव्यक्ति का कारण है अव्यक्त करने वाला तो अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होने वाले पदार्थ का अभिव्यक्त होने वाले पदार्थ का भाव होता है भाव का से यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है किंतु क्रम से अपने अभिव्यंजक से अभिव्यक्त होने वाले पदार्थ का अभिव्यक्ति होती है हवा करके अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति होती है किसकी अभिव्यक्ति होती है अपने अभिव्यंजक से अभिव्यक्त होने वाले पदार्थ कोई भी वस्तु क्या है जब अभिव्यक्त होगी तो बिना अभिव्यंजक के अभिव्यक्त हो क्या कि अपनी अभ्यंजन से अव्यक्त होने वाला पदार्थ का और क्या है अभ्यक्ति होती है क्या है तो अभ्य हो करके अच्छा इसका किंतु क्रम से अपनी अभ्यक्ति के कारण से अभव्यक्त होने वाले पदार्थ की अभ्यक्ति होती है तो क्रम से अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति ध्यान देना पहले किसकी होगी क्रम से समझें कभी वो वर्तमान कालिक होगा कभी अतीत कालिक होगा स्थिति कभी ए, हाँ नगरकालिक स्थिति उस क्रम से होगी ना तो अव्यक्त कारण एक बार में एक ही रहेगा और दो पैसे रहेंगे अनुव्यक्त हो गए पंक्ति लगाएंगे उत्तम क्या उत्तम और कहा गया है क्या कहा गया है रूप अक्ष वृत्ति परस्परण विरुद्ध रूप अक्षय और वृत्तीय वृत्ति या विषय अर्थ होता है ना तो मतलब अभिव्यक्त वृत्ति कैसी तो अभिव्यक्त वृत्ति परस्पर में विरुद्ध होती है अव्यक्त वृत्ति परस्पर में जैसे ध्यान देना कि अभिव्यक्त वृत्ति जिस समय राग है उसमें समय क्रोध होगा तो अभिव्यक्त हुई वृत्ति परस्पर में विरुद्ध है मतलब दूसरे के विरुद्ध है क्योंकि एक काल में ऐसी वृत्ति होगी तो क्या होगा अव्यक्त हुई वृत्ति परस्पर में विरुद्ध है ये वृत्ति का क्या वृत्ति और एक शब्द क्या से है कैसे समझाऊंगा अच्छा आगे देखेंगे इसका ये अर्थ है ये पहले हमने वृत्तिश्रय से क्या बताया अव्यक्त वृत्ति yes. तो यहाँ पर ये अर्थ कर लेना कि हुआ थे कि अव्यक्त है धर्म क्या कहेंगे अभी हम बता रहे हैं आपका अभी तो लिखिए नहीं एक मिनट कर लिखना ये बताइए वृत्तीश का क्या हुआ yes. अव्यक्त हुई वृत्ति yes. अव्यक्त वृत्ति और क्या समझ है पहले yes. या तो रूपा कर्त कर लेना रूप से धर्म hmm. तो कर सकते हैं yes, तो, अच्छा तो रूपांत कर लेना यहाँ पर विशेष रूप या अभिव्यक्त रूप क्या हैं? अभिव्यक्त रूप तो लगाइए अभिव्यक्त रूप और अभिव्यक्त वृत्तियों का ही परस्पर में विरोध होता है अभिव्यक्त रूपों का और अभिव्यक्त वृत्तियों का परस्पर में विरोध होता है तो अभिव्यक्त वृत्तियों का परस्पर में विरोध होता है मतलब दो अभिव्यक्त वृत्तियाँ एक साथ रहेंगी दो अविव्यक्त सुनोपा दो अभिव्यक्त वृत्तियाँ एक साथ रहेंगी तो अभिव्यक्त वृत्ति का परस्पर में विरोध होता है और ध्यान देंगे अभिव्यक्त वृत्ति का परस्पर में विरोध है एक अभिव्यक्त वृत्ति या दूसरी अनव्यक्त वृत्ति रहेगी कि नहीं है और रूपाध्य समझना का हुआ अभिव्यक्त रूप अभिव्यक्त अभिव्यक्त रूप का परस्पर में विरोध होता है अनुप करते धर्म ऐसे हमने बताया जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं देवता है मनुष्य है वृक्ष है तो अभिव्यक्ति इनको क्या कहते तो हैं आकृतियों को रूप का विवाह है तो आकृतियाँ ही क्या है आपका रूप है तो अभिव्यक्त ध्यान देना मिट्टी से घट सराब आदि सब सर बन जाता है तो अब देखना कि मिट्टी से जब घट नहीं बना है तो घट कैसा है अभिव्यक्त है और जब बन गया तो क्या हो जाएगा अभिव्यक्त तो अब क्या है की जिस मिट्टी से एक घट बना है उसी मिट्टी से उसी काल में दूसरा बन पाएगा <laughs> तो अभिव्यक्त हुए दो रूपों का जैसे मिट्टी से घट बना दिया तो घट को छोड़ करके फिर क्या बना दी स्थली बना दी कुलझ बना दिया तो जिस समय मिट्टी से घट, मि, मिट्टी में घट अभिव्यक्त है घट बनने पर मिट्टी में घट अभिव्यक्त है और जब मिट्टी में घट अभिव्यक्त है उस समय मिट्टी में स्थली आदि या अन्य सभी पदार्थ रहते हैं तो यही ध्यान देना लेकिन ध्यान देना अव्यक्त हुए दो रूप एक साथ रहेंगे अव्यस्त हुए दो संस्कार चित्र एक साथ रहेंगे तो वही इसका हुआ की अव्यक्त हुए रूप का और अव्यक्त हुए अव्यस्त हुआ रूप और अव्यक्त विवृत्तियाँ परस्पर में विरुद्ध है धर्म ले सकते सकते हैं अव्यक्त हुए रूप और अव्यक्त विवृत्तियाँ परस्पर में विरुद्ध होते हैं अभी देखेंगे कहा या बात अपना अच्छा सामान्य तू अत सह प्रवर्तन से तू सामान्य नी किन्तु तो अनभिव्यक्त नाम नहीं। रूप, है। और किन तो रूप और अनिव्यक्त वृत्तियां सामान्य का क्या अर्थ होगा अनभिव्यक्त किंतु अनभिव्यक्त रूप और अनिव्यक्त वृत्तियां अतिशहि सह अर्थ है कि अभिव्यक्त नाम और अभिव्यक्त रूपों के साथ हम नहीं द्वारा लगाएंगे सामान्या कार्य ले लेना पहले आप अनाभिव्यक्त रूप क्या अनिव्यक्त रूप और अब सही कार्य से लेना कि आपका अव्यक्त रूप के साथ अनिव्यक्त रूप, रूप अभिव्यक्त रूप के साथ रहता है कौन सा अनाभिव्यक्त रूप अभिव्यक्त रूप के साथ है। रहता है तथा अनिव्यक्त वृत्ति अभ्यक्त वृत्ति के साथ रहती है अभिभ्य वृत्तियों के साथ रहती हैं। नहीं? हैसमान असंकरा उस कारण से शंकर दोष प्राप्त नहीं होता है शंकर दोष तब प्राप्त होता कि जिसका जब जैसे अभी है किसी वर्तमान काली की स्थिति है इसी समय जब वर्तमान काली की स्थिति है उसी समय अजीत काली की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब क्या हो जाएगा तब शोष हो जाएगा पर ऐसा है क्या दोष देखिए उत्तम चार तस्मान असंकर इसलिए कोई शंकर दोष नहीं है बात है इसलिए जब दो अव्यस्त वृत्तियाँ एक साथ रह जाती है ना और जो अभिव्यक्त लक्षण एक साथ में रह जाते तो क्या हो जाता, हो जाता।, क्या हो जाता? हाँ। और संकरा, उस है और अन्यक्त रूप अभिध रूप के साथ रहेगा तो कोई शंकर होगा अब ध्यान देना यथा रागस से कुछ समुदाचारा इस नी मन प्रभाव जैसे का <पुछिकासे> किसी तो के प्रति जैसे किसी के प्रति राग की ही वर्तमान कालिक स्थिति करते वर्तमान कालिक स्थिति राग जैसे राग की ही किसी में स्थिति होती है है जैसे जिस स्त्री में राग किसी का तो इस स्त्री में राग की कैसी स्थिति हुई वर्तमान काली जैसे किसी में राग की ही वर्तमान स्थिति है इस प्रकार सदानी अन्य प्रभावाना तो ना कि उस काल में अन्य ना, भावा भावा ना राग का भाव <सकति> उस काल में अन्य के राग का भाव <सकति> तो जिस काल में एक के प्रति राग है उस काल में अन्य के प्रति राग का अभाव <सकति> ये की जिसके प्रति राग है तो क्या है कि वहाँ राग अभिगत है और अन्य के प्रति राग कैसा है अन्य भिगत है ऐसा यही बता रहे हैं पंक्ति लगेगी ये देखिए किन्तु केवलम सामान्य न समन्वागत किंतु केवल सामान्य के साथ स्थिति है किंतु केवल सामान्य के साथ स्थिति है लगा ना, किंतु केवल अनिव्यक्त राग के साथ अभिव्यक्त राग की स्थिति है क्या अन्यक्त अन्यक्त के साथ राग के साथ अभिव्यक्त राग की स्थिति है अच्छा बात सुन में ये मतलब क्या है कि जिसके प्रति राग है वो राग कैसा है और अन्य के प्रति राग का भाव है क्या वो तो कैसा है वो किन्तु साम... इसका सामान क्या होगा अनवि स्थिति है समन्वय कथा है ना mm. सामान्य अन्यक्त राग के साथ और समन्वय कथा करते अभव्यक्त राज की स्थिति है ये है तथा अच्छा किंतु तथा केवलम तो तथा पे लेकर देवलम किंतु तब केवल अन्य राग के साथ अभिव्यक्त राग की स्थिति एक में राग है उसकी अपेक्षा अन्य में तस्व है भाव अस्तित्व की अन्य में राग का अस्तित्व अन्य में राग का अस्तित्व है अन्य में राग का अस्तित्व है मतलब अन्य में राग अभिव्यक्ति अन्य अच्छा। में राग की अभिव्यक्ति अच्छा है किंतु अन्य में राग का अस्तित्व है अभाव तो नहीं है ना नहीं। तो जैसे यहाँ पर राग को लेकर समझाया उसी प्रकार से तथा लक्षण से उसी प्रकार से तीनों लक्षणों की तीनों लक्षण का अर्थ है यहाँ पर इस तीनों काल की स्थिति उसी प्रकार से तीनों काल की स्थिति का या तीनों कालो की क्या सब है यहाँ पर तीनों का हाँ तीनों लक्षणों का उसी प्रकार तीनों लक्षणों की स्थिति होती है या तीनों लक्षणों की धर्मी में स्थिति तीनों लक्षणों की धर्म में स्थिति होती, होती है किसमें उसी प्रकार तीनों लक्षणों की धर्म में स्थिति होती है ठीक है हाँ तो कभी जब वर्तमान हो जाएगा धर्म तब क्या होगा वर्तमान कालिक स्थिति अव्यक्त रूप से है दूसरी अनव्यक्त रूप से है उसी प्रकार लक्षण की तीनों कालों में स्थिति होती है अब ध्यान देंगे जैसे कि घट के धर्म हमने आपको क्या किया बताया चूर्णत्वत्व तो, घटतो तो, कफाल तो, ये मिट्टी के धर्म बताया किसके धर्मी तो ये बताइए कि तीनों कालों में धर्मी विद्यमान रहेगा या धर्म विद्यमान रहेगा अव्यक्त रूप से एक मिनट ध्यान दो की जो धर्म है वो तीनों कालो में रहते है न कभी अव्य रूप से कभी अव्य रूप से और जो धर्मी जो मिट्टी है ना वो तो वर्तमान ही हमेशा रहेगी वो hmm. तो हमेशा हमेशा यदि कोई कहे कि मिट्टी हमेशा नहीं रहती है क्या है कि की, की उत्पत्ति के पहले मिट्टी के बाद में बनी ना hmm. तो यदि ऐसे प्रश्न करें तो प्रकृति हमेशा किसी किसी रूप में विद्यमान रहती है वही बन गई पर धर्म की अपेक्षा धर्मी हमेशा विद्यमान है ना अपेक्षता तो कह सकते हैं तो अब ये देखेंगे बिना धर्मी स्त्री धर्मी तीन काल की स्थिति वाला नहीं है धर्मी तो वर्तमान काल में रहेगा है ना धर्मी की तीनों कालों में स्थिति बात लग रही है धर्मी धर्मी तीनों कालों की स्थिति वाला नहीं है धर्मी तीनों काल की स्थिति वाला नहीं है तू धर्म तू तू धर्म अधाना किन्तु धर्म तीनों कालो की स्थिति वाली है धर्म कैसे है तीनों कालो की स्थिति वाले है ते लक्षिता अलक्षिता काम काम अवस्था प्राप्त बंत प्रतिनिधि और लक्षित से लेना है यहाँ पर वर्तमान लक्षण वाले या वर्तमान काल में स्थिति वाले लक्षिता का क्या अर्थ है वर्तमान लक्षण वाले और अलक्षित अलक्षिता क्या क्या अलक्षिता और अलक्षित का अर्थ है यहाँ पर अतीत तथा अनागतकालिक स्थिति वाले क्या अतीत तथा अनागतकालिक स्थिति वाले पंक्ति लगाएंगे। वर्तमा... वर्तमान लगायेंगे लक्षिताकर्थ क्या हुआ वर्तमान लक्षण वाले अलक्षिताकर्थ हुआ अतीत और अनागत स्थिति वाले लक्षण वाले एक ही है वर्तमान लक्षण वाले तथा अतीत और अनागत लक्षण वाले को धर्म वर्तमान लक्षण वाले तथा अतीत और अनागत लक्षण वाले धर्म बताई समझ में प्राप्त मनता उन उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए किसको प्राप्त करते हुए उन उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए तो यहाँ पर आप अवस्था का अर्थ देखेंगे किसको प्राप्त करते हुए उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए थोड़ा बच्चों पास हैं